द्रम कर्णे श्रृदेवा भद्रं पश्येम्षत्र स्थिर स्पष्टे ओ अथ वेदीयमाटकी कारिगा अद्वैत प्रकरण के बत्तीसवें कारिका के ऊपर विचार चलना है तो कहा था देखो ये द्वैत वास्तव में नहीं है ये जागृत स्वप्न का खेल है जब मन है तो द्वैत है मन नहीं है तो द्वैत है मन ही द्वैत रूप में दिखाई पड़ता है अद्वैयम तो द्वयावास में था स्वप्न तथा तो मन कहा मन जैसे स्वप्न में अकेला ही रहता है मैंने आत्मा से अभिन्न हुआ जो मन है वो तो द्वैत रूप में दिखता है दृश्य वहां ग्राह्य ग्राहक भाव में दिखता है कर्ता और कार्य रूप में दिखाई पड़ता है दृश्य दर्शक रूप में दिखाई पड़ता है ठीक इसी प्रकार जागृत में भी है मन ही है बाकी विषय नहीं है वही मन दो रूप में दिख रहा है ग्राह्य ग्राहक भाव में दिख रहा है पूर्व कार्य का में कहा था देखो उसके बाद कहा था देखो निष्कर्ष निकाला क्या निकाला है प्रमाण क्या है ये मन का ही दृश्य है मनी है जो कुछ है मनी है स्वप्न दृष्टांत दिया जागृत बोला जागृत कल्पना है बाकी वस्तु नहीं है ये कहा तो प्रमाण सत्य वस्तु मनस्वभावे वस्तु अभाव यही व्यति दृष्टान्त है मनोदृश्यम इधम द्वैतम एक द्वैत जो जागृत के द्वैत में सत्यत्व बुद्धि है स्वप्न के द्वैत में तो नहीं है ना स्वप्न को तो सब मिथ्या मानते हैं सारे वादी मिथ्या मानते हैं जागृत के द्वैत को मिथ्या घोषित करना बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाला विवेकी कोई होगा वही मिथ्यात्व देख सकता है इसका सत्य बुद्धि से इतनी आपाधाप ही यहां हो रही है अगर मिथ्या बुद्धि हो तो कोई इसके लिए मरेगा कोर्ट कचेरी करेगा मिथ्या बुद्धि में सत्यत्व बुद्धि है तो में मिथ्या कैसे शुद्ध हो कहा कि दृश्य है मन दृश्य है जैसे स्वप्न में मनगाई दृश्य है तो मनोमात्र होता है स्वप्न का विषय मन से अतिरिक्त नहीं है ठीक इसी प्रकार ये भी मनोमात्र है क्या होगा अनुमान से सिद्ध होगा मन सत्य जागृत वस्तु सत्य मनस्वभाव है वस्तु अभाव जाग्रत अभाव यह सिद्ध हो जाएगा वस्तु अभाव होगा मनोद्री समितम द्वैतम एक अचराचरम जो कुछ भी चर और अचर दो रूप में दिखाई पड़ने वाला द्वैत जो है जागृत कालीन द्वैत है मन का ही दृश्य है मन के द्वारा देखने योग्य है मन है तो दिखाई पड़ता है मन नहीं है तो नहीं दिखाई पड़ता है जब मन चुपचाप हो जाता है अमनी भाव में पहुंचेगा अवस्था में अथवा प्रलय काल में जो मन चुप होगा वे नहीं दिखेगा द्वहित भी नहीं दिखेगा जैसे मिट्टी के होने पर घट हो सकता है मिट्टी के न होने पर नहीं हो सकता तो वो घट क्या माना जाएगा मिट्टी ही माना तत्सत्य सत्यों तदभावे अभाव तो मिट्टी से अतिरिक्त तो कर मिट्टी ही है घटनाओं के वस्तु दूसरा नहीं हो सकता ठीक इसी प्रकार द्वैत तो सत्यत्व बुद्धि हो रही है यह अनुमान से सिद्ध होगा अनुमान दिया था विमतम मनोमात्र विवादास्पद जगत है जागृत जगत बाकी तो मिथ्या करके बैठा ही है आदमी जागृत जगत में झगड़ा है यही सत्यत्व बुद्धि है विमतम मनोमात्र तदभावे विभाग कहा था भागत्वाद उसके होने पर नियत तद अभाव अभावाते भी रहेगा उस मन के होने पर ही है मन के न होने पर नहीं है कहा देखा जागृत और स्वप्न में द्वैत देखा मन है वो तो द्वैत देखा सुषुप्ति में समाधि में वहां पर मन नहीं है कारण में लीन हो रखा है सुषुप्ति में समाधि में तो लय हो गया है वहां बाद हो गया है मन का समाधि वास्तव बा है मने धिरन्वयनाश है सुसुप्त में साम्वय नाश है बाद में फिर आ जाता है कार्य का नाश दो प्रकार से होता है साम्वय नाश निरन्वय नाश जैसे ये कपड़ा का नाश दो प्रकार से होगा कार्य है कपड़ा है एक पट है इसके धागा असंभा कारण को हम अलग कर देंगे तो हम तो संभव को अलग कर देंगे धागा खोल देंगे। तो कपड़ा नाश हो गया किंतु ये निरन्वय नाश नहीं है साम्वय नाश है आगे जा करके पुनः कपड़ा बन सकता है धागा जीवित है माचिस लगा देंगे इसमें आग लगा देंगे निरन्वय नाश होगा दोबारा कपड़ा होने की संभावना वैसे समाधि में निरन्वय नाश हो जाएगा ब्रह्माकार वृत्ति में जो पहुंच गया अज्ञान नाश हो गया तो मन का निरन्वय नाश होगा उसका सुश्रप्ति में समन्वय नाश होगा सुश्रुप्ति और समाधि में मन नहीं होता तो जगत भी नहीं होता जागृत स्वप्न में मन है तो जगत है तो इसलिए तत्सत सत्पुम तद अभाव अभाव हो रहा है ये मनोमात्र है ये दृष्टि बहुत विचार करके सूक्ष्म दृष्टि इसमें जाने के बाद समझ में आएगा एक एकाएक समझ में आने वाला नहीं है बहुत कठिन है इसको मिथ्या घोषित करना ये युक्तियों के माध्यम से शास्त्र के माध्यम से अपौर्षय वेद बोल रहा है और युक्ति भी ऐसी दिखाती है मन के होने पर होता है मन के न होने पर नहीं होता है देखा है तो मन मात्र होता है जैसे घट है मिट्टी के होने पर होता है मिट्टी के न होने पर नहीं होता है वो तो मिट्टी मात्र है मृति मात्र घट है उसी प्रकार ये जगत यहाँ सत्यत्व बुद्धि हो रही हो मन मात्र है ये कहा था आगे कहते हैं मानसो यद अमनस्तम उत्तम तद उपाधे मन में जो अमनस्तपना तो कब होगा मन मान अमनस्त तो भाव को कब मनसो यमनी भाव है द्वितम नहीं कहा तो अमनस्त धर्म कब आएगा मन में मन अपना काम करना कब छोड़ेगा अपने चेष्टा करना कब छोड़ेगा द्वैत बनाना कब छोड़ेगा अमन भाव कहा तो अमन भाव कब होता है कहते जब वो आत्मा के तरफ जाएगा कब जाएगा आत्मा के तरफ जाएगा तो आत्मसत्या बोध है ना ऐसा कहा त्रिकाला बाधित आत्मा ही है ऐसा शास्त्र के माध्यम से माने शास्त्र के माध्यम से जो गुरु के मुख्य अनुभव सुनते हैं शास्त्र का वचन सुनते हैं गुरु के माध्यम से कोई शास्त्र का शास्त्र आचार्य उपदेश वही है हमारे सामने शास्त्र तो हम जानते नहीं गुरु के माध्यम से जानना है शास्त्र को जानना है तो आत्मा ही सत्य है त्रिकालावादे तत्व आत्मा है ऐसा अनुबोध होगा पीछे पश्चात बोध होगा साक्षात्कार होगा माने गुरु के माध्यम से जब समझेंगे हम वेदांत वेदांत विद गुरु हो वेद को जाने उपनिषद का रहस्य समझने वाला गुरु के द्वारा जो उपदिष्ट हो जाते हैं तो आत्मा ही सत्य है ऐसी जगहकार वृत्ति नहीं बनाएगा तो अमरस तो वहापुर चला गया आत्माकार वृत्ति में गया आत्मरूप हो गया आत्म सत्या अनुभव देना आत्मा ही सत्य है ऐसा मानी श्रुति तो बोलती है आत्मा आत्मविवेदम सर्वम इत्यादि बोलती है और युक्ति भी है देखो हमारा जो स्वरूप है जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों में अन्वय है हम अभी जागृत में हैं रात में स्वप्न में थे सुषुप्त में थे स्वप्न से या सुसुप्ति से ये इस अवस्था में आए हैं फिर हम स्वप्न में जाएंगे या सुसुप्ति में सीधे ही चले जाएंगे कोई नियम नहीं कि स्वप्न होके ही जाना कभी कभी एकाएक एक दिख रहा बड़ी स्वप्न ही नहीं होता कभी स्वप्न ही स्वप्न होता है सुसुप्ति में जाता भी नहीं है क्रम से चलता है ऐसा चलता है तो स्वप्न में जाने वाले हम ही होते हैं क्यों हम बोलते हैं मैंने स्वप्न देखा था और सुषुप्ति का अनुभव मैंने किया था किसने किया था हाँ। मैंने किया था बोलता है, उठने के बाद बोलता है तो हमारा अब व्यविचार है जागृत अवस्था का और विषयों का स्वप्न में व्यविचार स्वप्न अवस्था में हम हैं कि जागृत अवस्था भी नहीं है जागृत का विषय भी नहीं है और जागृत अवस्था में भी हम होते हैं किंतु स्वप्न के जो विषय है स्वप्न अवस्था अवस्था दोनों का व्यविचार है सुषुप्त में दोनों का व्यविचार हो जाता है जागृत अवस्था का भी अवस्था का भी और स्वप्निय वस्तु और जागृत वस्तु सबका वे विचार अभाव हो जाता है व्यविचार होता किंतु हमारा अभाव नहीं होता है त्रिकालादी तुम आत्मा ही सत्य है तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी इत्यादि वाक्य अच्छा हम में कोई सत्य होता है आत्मा ही सत्य होता है क्यों वह पहले सदैव स्वामी आशीष से आरंभ किया है तथा सत्यम कहा वही आत्मा है जो सत्य है वह आत्मा है वही तुम हो ऐसा श्रुति बोलती है तो सत्य का अनुभव के द्वारा बाकी मिथ्या है कभी होता कभी नहीं होता वो उदाहरण मिथ्या घट कभी बनता है कभी नहीं बनता है मिट्टी में तो घट मिथ्या और मिट्टी हमेशा है तो सत्य है कारण सत्य होता है तो आत्मसत्य का अनुबोध माने पश्चात बोध साक्षात्कार बोध साक्षात्कार जब शास्त्र के माध्यम से बोलने वाले जो आचार्य होंगे उनके मुख से जब हम शब्द सुनेंगे आत्मा ही त्रिकालाबादी सत्य वस्तु है ऐसा शून्य पर जब सत्य वस्तु मिल जाएगा तो मिथ्या भी नहीं जाएगा देखिए मिथ्या की तरफ वृत्ति नहीं बनाएगा जब समझ में आगा कि रज्जु में सर्प नहीं है तो सर्पाकार वृत्ति नहीं बना रज्जु की तरफ आएगा रज्जु की तरफ आएगा तो आत्मसत्य के अनुभव के द्वारा साक्षात्कार के द्वारा न संकल्प ये देगा जब संकल्प करा छोड़ेगा जगत का संकल्प चिंतन नहीं करेगा जगत उसके दृष्टि में है न मिथ्या है सोने की अंगूठी पहले लोहे की अंगूठी पहन रहा था सोने की अंगूठी मिल जाए तो लोहे की अंगूठी अब नहीं पहनेगा उस गति फेंके तो चुपचाप ले जाकर फेंक देगा इस आत्मा तो में सत्य बुद्धि जब आ जाए तो फिर यह जगत की तरफ ध्यान नहीं वृत्ति नहीं बनाएगा अमनस्त हो गया उसका। काल में आत्मसत्या को देना न संकल्प फिर जगत की विकल्प नहीं होता जगत रूप में नहीं परिणत होगा ये मन अमन स्थान तदा है उसी काल का में अमनस्त भाव को प्राप्त होता है जब जगदाकार वृत्ति नहीं बनाता है घटाकार पटाकार वृत्ति नहीं बनाता है उस काल में अमनस्त हो जाता है अपना काम करना छोड़ देगा आत्मा की तरफ होकर एक होकर बैठा होगा तो हमारा स्तंभादी ग्राह्य अभाव भावे तद अग्रहण जब ग्राह्य वस्तु नहीं रहेंगे जब मिथ्या घोषित हो गए आत्मसत्य के क्या साक्षात्कार के द्वारा तो ग्राह्य वस्तु का अभाव होने पर तद माने मना अग्रहण मन भी क्या होगा ग्रहण वर्जित हो जाएगा ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि ग्राह्य वस्तु नहीं है कि इसका ग्रहण करना हो जब दाह्य काष्ट न हो तो अग्नि किसको जलाएगी दाह नहीं रहेगा दाहकता नहीं रहने अग्नि मुस्ताद तब दाह्य के अभाव में जब ईंधन नहीं है तो लकड़ी अग्नि किसको चलाएगी नहीं जला सकती और तो अग्रह हो जाता यानी ग्रहण करने वाला नहीं होता है ये मन ऐसा ठीक <coughs> है कहते हैं, समाधि अनुभवे भी समाधि और स्वप्न अवस्था में मन का अनुभव नहीं होता स्वाप माने यहां पर सुसुप्ति स्वप्न अवस्था ने सुसुप्ति या स्वाप का अर्थ है सुसुप्ति लेना समाधि स्वापय और अनुभवे भी समाधि और सुसुप्ति अवस्था में अनुभव नहीं होता किसका मन का और मन का अनुभव नहीं होता न समाधि में न सुसुप्ति में मनस स्वरूप नित्यत्वा नहीं आए मन को नित्य मानते हैं मन नित्य है फिर भी स्वरूप रहेगा ना अनुभव नहीं हो रहा है दीवार के पीछे घट है हमारे अनुभव में नहीं है तो क्या घट नहीं है कह सकते क्या उसको है वैसे समाधि और सुसुप्त में नहीं मिलता इसलिए मन नहीं है कहना चाहते हैं आप मन नहीं है तो जगत भी नहीं है कहने जा रहे हैं किंतु तो समाधि और सुसुप्त अवस्था में मन का अनुभव न होने पर भी स्वरूप रहेगा तो रहेगा क्यों नित्य है वो तो नित्य वस्तु का नाश थोड़ी होगा ये नैयायिका आदि की शंका है समाधि स्वापय अनुभवेगी मन मन का अनुभव न होने पर भी नित्यत् वो तो नित्य है मन नित्य होने से न अम अस्तमित आक्षिपती पूर्वादी आक्षेप करता है कैसे हो सकता है रहेगा ही मन समाधि और सुसुप्ति में नहीं पाया जाता इसे नहीं होता थोड़ी होता है नित्य है नित्य का नाश थोड़ी होगा ये शंका उठाता उठा है पूर्वादी कहा कथम करके पूर्वादी भाषण में शंका करता है कथम पुनर भाव हो तो भाव मन का कैसे कहा जाता है अमनियत अमनीयत तो कैसे होगा मन आक्षेप हो नहीं सकता क्यों नित्य है रहेगा ही वो तो अपना स्वरूप तो रहेगा उसका उच्चते भाष्यकार उत्तर देते हैं उत्तर दिया जाता है देखो तो आत्मसत्यान देना इसका अब यहां पंक्ति लगाना है आत्मा आत्म सत्यम आत्मसत्यम आत्मा ही सत्य है आत्मसत्य मयूरव सूत्र से समास होगा चिदेव चिन्ह मात्र ऐसा जैसा है तो आत्म व सत्यम आत्मसत्यम आत्मा ही सत्य है ये बुद्धि जब बन जाएगी साधक के मन में अभी तो जगत सत्य बुद्धि है आत्म व सत्यम आत्मसत्यम आत्मा ही सत्य है बाकी सब मिथ्या है ये बुद्धि श्रुति के आधार पर बोलने वाले आचार्य के मुख से जब आप सुनेंगे तो ये पकड़ में आ जाए जब आत्मा ही सत्य है आत्मा ही सत्यम आत्मसत्यम वृत्ति का सत्य आत्मयतम आपका सत्य मृतिका जैसे मृतिका सत्य होती है घट और मृतिका वो देखते हैं तो मृत का असत्य होती घट मिथ्या होता है इसी प्रकार जगत मिथ्या है क्योंकि आत्मा ही सत्य है ऐसा जो ज्ञान होगा क्यों बाचार मणन विकारो नाम मृत्यु का सत्योति है कार्य वर्ग जो होता है शब्द बोला जाता है वस्तु नहीं मिलता है जगत भी ऐसा कार्य है आत्मा का विवर्त है जैसे बिट्टी का विवर्ता घट है और बिट्टी ही है मिट्टी का परिणाम नहीं मानते ये वेदांति घट को विवर्त मानते इसलिए वाचारण लग लग परिणाम में वाचा मन नहीं लगता दूध का दही बन गया और दूध ही है नहीं घोषित तो होगा वो परिणाम है वो मिट्टी में जो घट घट नाम के वस्तु नहीं होता शब्द प्रयोग होता है वाचा मन विकार मानिकारी वर्ग केवल शब्द प्राप्त करता है शब्द प्रयोग होता है उसमें किंतु नामधारी है केवल नाम मिला उसको वस्तु नहीं होता मृतिका इत्यवत सत्यम कारण ही सत्य होता है यहाँ भी आत्मा ही सत्य है आत्मा में विवर्त है जगत आत्मा में विवर्त है जब जागृत स्वप्न में आत्मा में जगत दिखाई पड़ता है विवर्त होता है यही है आचार मनोविकारो ना इत्यव सत्यम यही कहा माता आगे जाकर के आत्मा ही सत्य है सस्ती होने से जगत विवर्त है इसलिए आत्मा ही सत्य है विवर्त वस्तु सत्य नहीं होता रज्जु में सर्प सत्य नहीं होता रज्जु सत्य ठीक इसी प्रकार तस्य उस मन का शास्त्र आचार्य उपदेशम अनु अवभोगा आत्मसत्य अव उस आत्मा का आत्मसत्य तस् मैने आत्मसत्य आत्मसत्य का अनुभव होना क्या होगा शास्त्र आचार्य के उपदेश शास्त्र के अनुकूल कहने वाला आचार्य होगा क्या शास्त्र और आचार्य अलग अलग तो होंगे नहीं शास्त्र के अनुकूल बोलने वाले आचार्य हो प्रतिकूल बोलने वाले नहीं बातें नहीं बोलते हों शास्त्र के अनुकूल चलने वाले जो आचार्य होंगे उनके माध्यम से उपदेश होने पर अनुमाने पश्चात उसके उपदेश के पश्चात जो सुन लिया उसके पश्चात अब बोधा है मैने कार। साक्षात्कार है टिप्पणी कार्य साक्षात्कार होगा आत्मा के सत्यत्व का साक्षात्कार होगा जब ऐसा होगा साक्षात्कार आत्मसत्य अनुबोध आप पर सत्य का अनुबोध का अर्थ पश्चात बोधा साक्षात्कार साक्षात्कार होने पर तेना वो साक्षात्कार है ना तत्व तो ज्ञान के द्वारा वो साक्षात्कार तत्व तो ज्ञान है सत्य का ज्ञान हो गया आचार्य के उपदेश के द्वारा ऐसा होने पर तेना तत्व तो ज्ञान आत्मा अतिरिक्त वस्तु अभाव होने पर यह सिद्ध हो जाएगा आत्मा ही सत्य है कहेंगे जैसे मृतिका इत सत्य कहेंगे तो मृतिका से अतिरिक्त वस्तु का अभाव हो जाता है ठीक इस प्रकार आत्म सत्यम आत्मसत्यम तो आत्मा अतिरिक्त अतिरिक्त वस्तु का अभाव हो गया ऐसा विचार करने पर जाने पर कहा संकल्प याभाव उसके द्वारा क्या होगा संकल्प वस्तु न होने से संकल्प या अभाव संकल्पित वस्तु के अभाव हो जाने से न संकल्प ये थे, मन संकल्प नहीं करेगा उसका जब तो आत्मा ही सत्य है इसमें विश्वास कर जाएगा तो सत्य माने मृत्यु का जैसा सत्य जैसे घट नाम प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता ठीक इस प्रकार जगत नाम वस्तु हो रहा है चरातर जगत करके नाम मिल रहा है वस्तु नहीं मिलेगा कारण रूप से आत्मा ही सत्य है ऐसा ज्ञान होगा जब तब तो फिर चिंतन करना छोड़ देगा जब तो मृतिका ही है तो फिर घट का चिंतन क्यों करेगा इसी प्रकार दाहिया भावे ज्वलन विभाग में दृष्टांत देते जैसे दाह्य वस्तु के अभाव हो का ईंधन का अभाव हो जाने पर क्या अग्नि में ज्वलन नहीं रहेगा ज्वलन कर नहीं सकते तो, तो के कारण ज्वलन होता है अग्नि का संबंध होगा दाह्य होने पर जब दाह्य नहीं है तो अग्नि का क्या संबंध होना ज्वलन क्रिया कहां होना ठीक इसी प्रकार यहां भी मन अमनिभाव हो जाता है जब उसको संकल्प करना था संकल्प वस्तु नहीं रहा आत्मसत्य साक्षात्कार होने से संकल्प जो वस्तु है वो न होने के कारण से क्या होगा मन में अमानस तो आ जाएगा मन अपना काम नहीं कर पाएगा विषय नहीं है यदा यशमिन कार्य जब ऐसा होगा आत्मसत्यू बोध से न संकल्प जब संकल्प नहीं करे क्यों विषय का अभाव होने के कारण ऐसा होगा तथा क्यों विषय का अभाव क्यों हुआ जैसे घटा आदि का अभाव होता है वृत्ति का विचार से जाने पर ठीक इसी प्रकार आत्मा ही सत्य है ऐसा शब्द जब सुनेगा तो जगत का अभाव हो जाएगा तदा तब तो उस काल में तस्मिन काले अमन स्थान अमनी भावम यादि ये मन जो है ना अमनी भाव को प्राप्त होता है पहले मन भाव में था भाव जाए। अमनी भाव हो जाएगा अमनी भावम याति प्राप्त होगी भावे तन मनो अग्रह ग्राह्य वस्तु के अभाव होने पर विषय नहीं रहे जब उस काल में मन भी ग्रहण करने वाला नहीं होगा ग्राह्य के अधिन ग्राहक बनना था ग्राहक नहीं बन पाएगा ग्राहक बनना माने मनस तो आना था उसमें मनस तो होना था वो नहीं हो पाएगा ये कहा ग्राह्या भावे तत् तत्माने मन तत्म तत्पद का अर्थ मन वो मन अग्रह हो जाता है कहा माने ग्रहण विकल्पना वर्जित तो ग्रहण जो सं विकल्प तो था उसका अनेक रूप होना घटपटाद रूप होना उसे रहित तो हो जाता है दो नंबर की विप्त निरोधाख्य परिणाम अतिरिक्त परिणाम विद्रम बहुत एक परिणाम रहेगा वहां वो निरोध अवस्था में जा रहा है उससे अतिरिक्त परिणाम नहीं होगा जगत जगत रूप परिणाम नहीं होगा निरोध रूप परिणाम तो हो रहा लय की तरफ जा रहा हो छेड़ होता जा रहा हो निरोधा निरोधाख्य परिणाम से अतिरिक्त परिणाम तो विदर्भवती उस काल में मन क्या होगा सत्य का अनुबोध तो होने पर क्या होगा निरोध नाम का परिणाम तो रहेगा उसमें अभी उस तरफ जा रहा हो कि तो उससे अतिरिक्त परिणाम नहीं रहेगा मैंने संकल्प करना माने परिणत होना था घटाधिकार गट, में परिणत होना था वो नहीं हो पाएगा एक निरोध नामक परिणाम है लय की तरफ जा रहा हो उसे अतिरिक्त परिणाम वहां मन में नहीं हो सकता ठीक है संकल्पों ही मनुष्य व्यावहारिक रूप हो देखो मन का दो रूप है एक पारमार्थिक रूप होता है एक व्यावहारिक रूप होता है संकल्प करना अमुक अनेक आकृति बनाना यह संकल्प है उसका अनेक आकृति बन जाना घटाकार पटाकार मठाकार ऐसा होना यह संकल्प है तो संकल्पो ही मनुष्य व्यावहारिक मन का एक रूप है स्वरूप है व्यावहारिक स्वरूप क्या संकल्प अनेक रूप हो जाना घटाकार पटाकार आदि जैसे रस्सी सर्पादी आकार हो जाती है रस्सी का वास्तविक रूप में एक व्यावहारिक रूप है व्यवहार नहीं सर्प बोला जाता है वास्तविक रूप उसका अपने रजुआ है ठीक इसी प्रकार है संकल्प को ही मनुष्य व्यावहारिक रूपों मन का व्यावहारिक स्वरूप है संकल्प अनेक रूप होना जगत रूप में हो जाना संकल्प संकल्प अपेक्षित संकल्प क्या होगा संकल्प की अपेक्षा से होती है संकल्प वस्तु हो तो संकल्प होगा अपेक्षा रखता जैसे साक्षी साक्ष्य अपेक्षा से साक्षी होता है अच्छा साक्षी व्यक्ति वस्तु न हो साक्ष्य हो तो साक्षी किसका बनेगा इसी प्रकार संकल्प्य न होने पर संकल्प नहीं हो सकता क्योंकि अब आत्मसत्य का ज्ञान हो गया तो संकल्प व्यवस्था का अभाव हो गया जैसे गडादी का अभाव हो जाता है वृत्ति को पर, सत्य मानने पर इस प्रकार आत्मसत्य का ज्ञान होने पर संकल्प व्यवस्था नहीं रहा तो मन में संकल्प करने नहीं कर पाएगा ही कहते हैं संकल्प से संकल्पेक्षा वस्तु की अपेक्षा से संकल्प होता है तद अभावे संकल्प अभावे संकल्प का अभाव होने पर न भवती संकल्प न भवती संकल्प तो नहीं हो सकता मन परिणाम मन में परिणाम नहीं हो पाएगा वस्तु नहीं हो तो वस्तु हो तो परिणत होता वस्तु तो तो नहीं आएगा सर्वम आत्म ऐसा वाक्य आता है सर्वम आत्म आत्म वेदम सर्वम ऐसा वाक्य है आत्म वेदम सर्वम इधम सर्वम आत्मैव ऐसा बोलने वाला असलती वाक्य है तो सर्वम आत्मा ये बुद्धि जब हो गई रज्जु में जो कुछ भी दिखाई देता था रजु ही है सब कुछ ही है ऐसा जो ज्ञान होगा अधिष्ठान ज्ञान काल में जब आत्मज्ञान होगा तो पहले ये जो सर्व रूप दिखाई पड़ रहा था इनका बाद होगा सर्वम आत्मा जो बोला जाता है सर्वम आत्मा एवं मान बाद समान कर रहा है। क्या रहे हैं या सर्व भी रहेगा और आत्मा भी रहेगा नहीं जैसे चौर स्थाणु बोलते हैं जो चोर बुद्धि हो गई थी वो चोर नहीं स्थान ठूठाए जैसा बोला चोर बुद्धि बच जाएगी दो व्यक्ति नहीं होंगे वहां चोर और स्थान दो नहीं होंगे पहले एक ही बुद्धि थी चोर बुद्धि थी अब स्थान बुद्धि हो जाए इसी प्रकार आत्मा ही आत्मेदम सर्वम इत्यादि है सर्वम आत्मा ऐसा ज्ञान होगा तो सर्व को बोल करके आत्मा में घोषित कर दिया घटा मृतिका एवं ऐसा जैसा होता है वहां तो घट भी रहेगा मृतिका भी रहेगा ऐसा नहीं है दाद हो जाता है सर्वम आत्मा ऐसे सर्व आत्मा दिखा है जो ईश्वर्य वाक्यों के द्वारा जब जाना जाए जानने पर संकल्प अभाव जब आत्म रूप हो गए सब के सब कुछ नहीं रहा तो फिर संकल्प वस्तु का अभाव हो गया वस्तु का अभाव होने से मनुष्यो मनस्तम नवर्तते मनसो मनस्पम निवर्तते ऐसा भी पाठ है कहते चार नंबर टिप्पणी में कहा है निवर्तते नवर्तते का अर्थ निवर्तते निवृत्ति हो जाती है पहले मनस्त दिखाई पड़ता था तो सर्वरूप वस्तु थे तब अब मनस्त ये निवृत्ति हो जाएगी ये कहा तथापि जब उस काल में भी मन स्फुरित यदि होता हो मनस्तो हटने के बाद भी स्फुरित होता हो तो आपित होगा अब जगत रूप से स्फूरित नहीं हो पाएगा आत्मा से अभिन्न होकर के स्फूरित होगा तथा फिर भी संकल्प के अभाव होने के अमनस्त अभाव में चला गया है मन फिर भी यदि स्फुरित होता हो मन भी अपना काम कर सकता हो के आपने उस काल में आपका रूप होगा होगा घटपटादी रूप नहीं हो सकता क्यों बाद हो चुका है यदि सपना विवेक दृष्टिया मनोनाम अस्थित इसलिए विवेकी की दृष्टि में किसकी दृष्टि में जो विवेकी व्यक्ति होंगे उनके दृष्टि में मन नाम के वस्तु होता है ये तो अविवेकी की दृष्टि में मन है न विवेक की दृष्टिया मनोनाम अस्थि विवेकी जो विद्वान होंगे विचारक होंगे छेर नेर के विवेक करने वाले नित्यानित्य वस्तु विवेक करने वाले जो होंगे उनके दृष्टि में मन नाम का कोई वस्तु होता ही नहीं वस्तु ही नहीं नहींिका के शब्दों के द्वारा उत्तर देते हैं कहा पूर्वादि कहा ना मन नित्य है रहेगा ही किंतु तो विवेक की दृष्टि उत्तर दिया विवेक की दृष्टि में मन नाम की कोई वस्तु होता ही तो नहीं तो अज्ञानी नई आदि बोलते हैं मन नित्य है हाँ योगवत ज्ञान अनुपत्ति मनोस्वलिंगम ऐसा मानते हैं मन हाई करके क्या प्रमाण है मैं उत्तर देंगे इसका। तो पूछे, मन हाई करके क्या प्रमाण है दिखता तो है ही नहीं कल्पना ही तो है मन की कल्पना करते और क्या करते हैं अनुमान से सिद्ध करना है उसको दिखने वाला तो है ही नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण तो होता नहीं है सिद्ध नहीं होता मन है युगपति ज्ञान अनुपत्ति मनोस्वलिंगम अगर मन नहीं होता ना सारे इंद्रिय हमारे पास एक साथ पांचों इंद्रिय हैं और पांचों विषय सामने हो शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांचों सामने हो विषय और इंद्रिय तो पांचों हाई है हमारे पास तो एक साथ ज्ञान होना चाहिए था शब्द स्पर्श रूप गंध का एक साथ युगपत ज्ञान होना चाहिए किंतु कि युगपत ज्ञान होता नहीं है क्यों वहां मन जिस इंद्रिय को साथ उसी इंद्रियजन्य ज्ञान होगा एक काल में सबका ज्ञान नहीं होता अगर मन न हो तो एक साथ ज्ञान होना चाहिए एक साथ ज्ञान नहीं होता इंद्रिय होने पर विषय होने पर भी पांचवों विषय सामने है पांचवों इंद्रिय तो ही है ही हमारे पास एक साथ ज्ञान नहीं हो पाता इसके मतलब मन तो है तो मन जिसके साथ दे रहा है उसी तत्जन्य ज्ञान होगा उस उसी इंद्रियजन्य ज्ञान होगा दूसरे का तो नहीं होता उसका जो एक साथ ज्ञान हो गया बोलते हैं ना युगवत ज्ञान कभी होता ही नहीं सत्संग का चक्र आदि में एक साथ बोलते हैं। एक साथ होता नहीं है इतने जल्दी क्षण बदल जाता है पता नहीं लगता है वह क्रम है एक साथ तो होता ही नहीं ऐसा है तो एक साथ ज्ञान न होना मन का परिचय है सारे विषय सामने होने पर और इंद्रिय होने पर भी क्रम से ज्ञान होता है मन जिस इंद्र पर साथ दे रहा है उसी का तजन्य ज्ञान होगा अन्य के ज्ञान नहीं होता इसका मतलब मन है नहीं तो एक साथ सबका ज्ञान होना चाहिए ये उनका कहा है मन है करके मानते हैं वो अनुमान प्रमाण से मन सत्य होता करके नया बोलते हैं किंतु यहां खनन कर दिया विवेकी के दृष्टि में मन नाम की कोई वस्तु नहीं होता एक उच्चते ग्रंथ कर दिया या आत्म सत्यम आत्मसत्यम मृतिकावत इत्यादि आपने दृष्टांत तो सामने रख करके जैसे घट और मृतिका में देखा जाता है तो मृतिका ही सत्य घोषित हो जाती है चारों में बिगारोना इसको साथ लेकर सिद्ध हो जाता है ठीक इस पर जगत और आत्मा को लेते हैं तो आत्मा ही सत्य सिद्ध हो जाता है ठीक तस्व सत्य दृष्टान्त तस्व आत्मा आत्मा एवं आत्मा में ही सत्यत्व तो है अन्य मैंने आत्मा ही सत्य है इसमें दृष्टांत देते हैं वृत्ति का अवत ये जैसे मिट्टी सत्य होती घट घट और मिट्टी में देखते हैं कार्य कारण भाव है मिट्टी सत्य होती है उसी प्रकार आत्मा जगत आत्मा कारण विवर्त कारण है, है कौन सा कारण परिणामी कारण नहीं आत्मा बिगड़ करके जगत बन गया नहीं है आत्मा जगत रूप में दिख रहा है ऋषि के सर्व बनना जैसा है विभक्त कारण है आत्मा तो आत्मा ही बहुत ऐसा हो जाएगा कारण ठीक कहते हैं यथा घटस्थराबादीशु असत्यसु घट शराब आदि जो भी होते हैं मिट्टी के बने हुए पात्र कोई घट नाम है कोई शराब नाम है सुराई बोलते हैं ना संस्कृत में शराब है उसको सुराई बोलने लगते हैं इधर पहाड़ों पे तो सुराई नहीं है नीचे मैदान भाव होते हैं गला छोटा होगा उसका पानी भर भरते रखते हैं यथा घट शराब आदिशु असत्येश पदार्थ है आदि अरे मिट्टी हम घट बोलते हैं शराब बोलते हैं इत्यादि को बोलते हैं घट सर्वादिशु असत्यु मृतिक मात्र अनुसूत मृतिका मात्र अनुसूत धर्म मृतिका है चाहे घट को देखें शराब को देखे मिट्टी के पात्र में कहीं भी देखें मिट्टी ही अनुसूत है बाहर भीतर सर्वत्र मिट्टी है वह मिट्टी से अतिरिक्त कोई न घट है न शराब है वृत्ति का मात्र अनुसूतम सत्यम इसी को सत्य कहा जाता है मिट्टी ही सत्य होती है मिट्टी ही है केवल नाम प्रयोग कर दिया घट बोल दिया शराब बोल दिया नाम है मिलने वाला नहीं है व्यवहारिक जगत में घट शराब आदि बोला जाएगा विचार दृष्टि से देखे तो ना घट मिलेगा ना शराब मिलेगा मिट्टी दिखाई सत्य होता है तथे व उसी प्रकार यहां भी देखना है जगत और आत्मा में भी ऐसे देखना है जिसमें सत्यत्व बुद्धि हो रही है जगत में तथे वनात्मसु सत्य असत्यसु अनात्म जो असत्य पदार्थ है चराचर जगत जिसमें सत्यत्व बुद्धि हो रही है अज्ञान काल में अनात्मसु जो अनात्म पदार्थ हैं असत्य हैं उनमें आत्ममात्र सत्यम ये आत्ममात्र सत्य है यही मान लेना चाहिए यही स्वीकार करना चाहिए आत्ममात्र टिप्पणी आत्मैव तैसे व्याख्यान आत्मात्र जो भाषा में आत्मैव कहा था उसी का व्याख्या करते हैं आत्ममात्र उचित आत्मव सत्यम आत्मसत्य आत्मैव सत्यम जो कहा था उसी की व्याख्या है कहा तत्सत्यम इत ब क्योंकि सदैव सौम्य दिवग्री आशित से आरंभ करके जब चलती है में बीच में सृष्टि वाक्य आ गया तथ्य जो है सृजता दी आ गया सृष्टि बता दी उसके बाद तत्सत्यम और सदैव से जिसको लिया था सर्वनाम है वो सब उसको सर्वनाम जो होता है पूर्व परामर्शी होगा पूर्व में क्या था सत्य उसी को तत्सत्य से लिया गया तदैव सत्यम तत्सत्यम वही सत्य ऐसा है, प्रक्रिया है जो सत करके जिसको बोला उसी को तत्श से ले रहे हैं सदैव सत्यम बाकी ये जो अभी बताएगा सदैव आश्रित यहाँ आरम्भ किया उसके बाद तीन दृष्टान्त दिया मिट्टी का लोहेगा आदि दृष्टान्त दिया जो कुछ दिया उसके बाद में सृष्टि प्रक्रिया लाई तत्तेज और सृज आदि वाक्य आया उसके बाद में तत्सत्यम ऐसा आया तो तत्पथ से सत्य लिया जाएगा शुरू में था उसको लिया है, वही सत्य है उस सृष्टि के पहले जो व्यक्ति था वही सत्य है सत्य तत्सत्य अवधारणात्म कहा साध की टिप्पणी अनात्मना आत्मा अध्यस्तत्वा अवधारण यही हुआ सत्य का त�ो वो सत्य वही सत्य है क्यों तो अनात्मा जो है आत्मा मात्र हो जाता है कहा अनात्मनाम आत्मनि अध्यस्त अनात्म पदार्थ जितने भी हैं आत्मा में अध्यस्त है जैसे रस्सी में सर्पादी अध्यस्त है आरोपित प्रकार ये जगत कल्पित है आत्मा इसलिए ये सत्य नहीं होता जो कल्पित होता है वो सत्य नहीं होता है अनात्म नाम आत्मा अध्यस्तत्व कुतो अवधारण पूर्वादिशंका करता है महाराज अनात्मा में या आत्मा में अनात्मा अध्यस्त है तो असत कैसे होगा आरोप है किन्तु तो असत्य कैसे होगा ये कैसे अवधारण कर दिया आत्मा ही व सत्य कैसे बोल दिया अनात्मा पदार्थ भी तो है शंका उठाई तब कहा तत्सत्यवधारणा उसे आत्मा को सत्य सब कहा है बाकी अनात्मा को सत्य नहीं बोला सां तत्सत्यम स आत्मा तत्व के ठीक है तत्सत अवधारणा एवकार से दृष्टान निविष्ट से दृष्टान्त में एवकार है मृत्ति का दृष्टान दियाष्य में बाचारणकार मृत्ति सत्यम दृष्टांत में जो एवकार रखा हुआ है श्रुति में बाचारण श्रुति में एवकार है दृष्टांत वही है उसका आत्मा सत्य का नहीं क्या दृष्टान्त है मृतिका सत्यम जैसा है कहा? से दृष्टान्तिक में क्या एवकार से दृष्टान से तो दृष्टांत में आया हुआ एवकार है मृतिका इतव सत्यम जैसा है वो दाष्टान्तिक में घटाना होगा आत्म सत्यम ऐसा होगा आत्मा ही सत्य जैसे घट और मृतिक में मृतिका ही सत्य है वैसे जगत और आत्मा में आत्मा ही सत्य है ये यवकार वहां भी निविष्ट करना चाहिए एक दृष्टान्त निविष्ट से द्रष्टांत के अंशंगा इसलिए आत्मा सत्य हो गया आत्मा ही सत्य हो गया एवकार लगा के बोल दिया भाष्यकार सात आठ नौ की टिप्पणी तत्सत सात तो हो गया आठ श्रोत श्रोतो अपनी नवधारण कारण अस्थित श्रुति में भी कहा है अवधारण एवकार कहा श्रुति में तत्सत्यम बोला हुआ है तदेव सत्यम ऐसा तो नहीं है एवकार कहा तत्सत्यम बोला वो भी सत्य है और ये अभी बताए हुए जो तेज आदि है तत्सत्यम के पहले तेज आदि ते की चर्चा है वहां वो भी सत्य हो सकता है कहा पूर्वादी शंकर करता है श्रोता हुआ में कहा अवधारण एवकार तो है ही आत्मा के लिए आत्मा सत्यम जैसे वृत्ति का एवं सत्यम कहांतु आत्मा के लिए तो नहीं है ना न अवधारण कारण वस्ती अवधार के कारण तो दिखाई नहीं पड़ता इतिहास एवकार से जो एवकार दृष्टान है दार्षणांतिक में आत्मा में भी लगाना पड़ेगा नव की टिप्पणी मृतिकाय दृष्टान दृष्टान्त निविष्ट माने कौन से दृष्टांत में कहते हैं मृतिकायत्येव सत्यम में जहां दी आई छांद उस एवकार को आत्मैव में लगाना पड़ेगा समान हो जाएगा जैसे घट सराबी और बिट्टी देखते तो बिट्टी ही सत्य होती है ठीक जगत और आत्मा देखेंगे तो आत्मा ही सत्य होता है बताया उक्ते दृष्टान्त प्रमा, दृष्टांते प्रमाण दृष्टांत दिया है मिट्टी का घट और मिट्टी का दृष्टांत दिया हुआ है उसे तो प्रमाण बताते हैं बाचारो मध्यकार सत्यम इत्यादि वाक्य दिया स्मृति वाक्य दिया प्रमाण दिया स्मृति प्रमाण है कार्य नाम के वस्तु होता नहीं है कारण ही सत्य होता है जहां कल्पना की जाती है वही सत्य होता है जो कल्पित होता है वो नहीं होता है कहा देखा मिट्टी और घट में दिखाया घट सत्य नहीं मिट्टी सत्य है इसी प्रकार समाधि में आत्मा ही था सुसुप्त में आत्मा ही था ये दो दृष्टांत स्थल हमारे हैं तो बाकी अभी बहुत कुछ हो गया है जैसे घटाधि बनने के पहले एक ही मिट्टी ही थी ठीक है बाद में अनेक हो जाता जो अनेक होता वो वस्तु नहीं होता कहाँ देखा घट में देखा है इसी प्रकार समाधि अवस्था में आत्मा ही था कुछ नहीं था सुन में देखते हैं आत्मा ही था कि अब बहुत कुछ हो गया है वो तो आत्मा ही बहुत रूप में दिख रहा है वास्तव में बहुत नहीं है समझना है अवशिष्टानी अवसरानी बाकी जो बच गए शब्दावली कार्य व्याख्या करते हैं तस्वीर इत्यादि का तस्व शास्त्रा शास्त्र आचार्य उपदेश उस आत्मा का आत्मसत्या तो उस आत्मा का शास्त्र आचार्य के उपदेश के पश्चात साक्षात्कार करके अनुबोधा आत्मसत्या संकल्प अभाव था संकल्प जब आत्मसत्य का साक्षात्कार हो जाता है उस काल में संकल्प वस्तु नहीं रहा आत्मसत्य वगैरह जगत बाध हो गया फिर मन के विचार करने का वस्तु नहीं रहे उसका जिस रूप में होना था परिणाम होना था मन का हो नहीं पाया वस्तु नहीं रहा आत्मा ही सत्य घोषित हो गया स्मृति के द्वारा उस स्थिति में मन का परिणाम होने पाया इसलिए मन भी अब परिणाम नहीं हो पाता है ये कहा है? भावे तेरा ना था दायभावे ज्वलन करने इत्यादि का टीका है तेरा तत्व ज्ञान आत्मा अर्था भावे निश्चित तेरा संकल्प तेरा माने क्या है तत्व ज्ञाने न तत्व साक्षात्कार हो गया आत्मा साक्षात्कार जब हो गया आत्मा ही सत्य है जब जान लिया तो आत्म साक्षात्कार तत्व ज्ञान के द्वारा आत्मा आत्मातिरिक्त अर्थाभावी जैसे रज्जु का ज्ञान होने पर रज्जु से अतिरिक्त वस्तु का अभाव हो जाता है इसी प्रकार यहां भी आत्मा से अतिरिक्त जागृत स्वप्रम में भाषण वाली वस्तु का अभाव हो जाएगा आत्म तत्व के ज्ञान होने पर कारण का अभाव होने पर कार्य का कारण का ज्ञान होने पर कार्य का अभाव हो जाता है वाचार मन लग जाएगा संकल्प विषय अभाव निर्धारण संकल्पा भावी दृष्टान संकल्प विषय जो होगा संकल्प का जो विषय होगा परिणाम होना मन का परिणाम होना था घटाधि जगत रूप में वो संकल्प का विषय है जगत उसके अभाव जब हो गया आत्मसत आत्मसत्य तत्सत्यम से आत्म इत्यादि सिद्धि के द्वारा संकल्प विषय का अभाव निर्धारण होने पर संकल्प अभाव दृष्टांत संकल्प भी नहीं हो पाएगा जब परिणाम का विषय नहीं रहेगा क्या परिणाम होना उसका मन का परिणाम नहीं हो पाएगा विषय नहीं है संकल्प का, का अभाव होने दृष्टांत देते हैं। दाहिया भावे ज्वलन अग्नि कहा जब दाह्य वस्तु का अभाव हो काष्ट आदि ईंधन के अभाव में अग्नि में ज्वलन नहीं हो पाता ठीक इस प्रकार मन परिणाम नहीं हो पाया जरूरत रूप में नहीं बन पाया सुन पाद ठीक अग्न यथा अग्नि दाहिया भावे जैसे अग्नि दृष्टान्त है दाह्य वस्तु के अभाव हो जाने पर काष्टादी ईंधन न होने पर न न भवति भवति नग्निर भावे नाइया भाव भवति अग्नि में ज्वलन क्रिया नहीं हो सकती है तथा उसी प्रकार संकल्प विषय संकल्प जो तो संकल्प विषय है उसका अभाव जब हो गया किसान आत्मसत्या आत्मा ही सत्य तत्सत्यम से आत्मा जो त्रुति के सामने करके आत्मा में सत्यत्व जब आ गई तो उसके ज्ञान हो जाने पर संकल्प का अभाव हो जाएगा तो संकल्प निर्वकाश है फिर संकल्प मन का परिणाम संकल्प हो नहीं पाता अवकाश प्राप्त नहीं कर सकता है कहा संकल्प अभावे कि मनुष्य प्रश्न पूर्वाधिक है संकल्प के अभाव होने पर, पर मन की स्थिति कैसी होती है कि मनुष्य दस की टिप्पणी मनसर स्वरूपम कि भवती मन का स्वरूप क्या होगा उस काल में क्या होगा तो कहा <laughs> उस काल में यही होगा तनमो अग्रह ग्रहण विकल्पना वर्जितम ग्रहण रूप विकल्पना से रहित हो जाता है वो मन संकल्प नहीं कर पाएगा यही होगा ये कहा का। यदा इत्यादि था नदास्मिन काले इत्यादि शब्द था उसी का अर्थ कर दिया तदा तस्वीन काले अमस्ता अनिभाव में जाती उस काल में तो अमन भाव को प्राप्त हो जाएगा क्यों कहा ग्राह्य अभाव है तो अनमनो अग्रह ग्राह्य के अभाव हो गया जब तो मन अग्रह हो जाएगा ग्रहण करने वाला नहीं बनेगा ग्राह्य की सापेक्षा से ग्रहण होना था ग्रहण नहीं ग्रह हो जाएगा विकल्प ना बर्थिता दी जो विकल्प में परिणत होना था वो नहीं हो पाएगा स्थिति आ जाएगी कहा उस काल में द्वैत भी नहीं दिखेगा जब मन विकल्प नहीं कर पाता परिणाम नहीं होगा द्वैत कहां से मन का परिणाम है मन काम नहीं करेगा तो द्वैत नहीं दिखेगा इसलिए द्वैत में सत्य तो बुद्धि ठीक नहीं है द्वैत मिथ्या है व्यवहार चल रहा है अलग बात है विवेकी के दृष्टि में द्वैत सत्य नहीं होता ये कहा आगे टीका देखें मनसच्चयन मनस्कर्तते तभी कथम आत्मनोअपोधो व्यंजकाभावका अब यह शंका होगी मन में जो मनस तो चला जाएगा मन काम नहीं करेगा तो फिर आत्मा का ज्ञान कैसे होगा व्यंजक तो चाहिए ना उसको अधेरे में घट पड़ा हुआ है आत्मा भी अज्ञान से आदृत है अज्ञान से आच्छादित आत्मा है तो उसके लिए दरवाजा खोलने के लिए कुछ जरूरत होगा व्यंजक चाहिए अंधेरे में घट रखा होगा तो उस घट को देखने के लिए टॉर्च की आवश्यकता होगी तो टर्च न हो तो अंजे का घट दिखाई पड़ेगा क्या नहीं दिखाई पड़ेगा वैसे आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा और तो साधन में मन से ही जानना था मनसा आये वनकृष्ट विद्या मन से ही जानना चाहिए कहा है जब मन काम नहीं करेगा अमरस्त भाव लोग चला जाएगा विषय न होने पर अमरस्त भाव फिर आत्मा के लिए अभिव्यंजन कौन बनेगा आपका प्रकाश करने वाला साधन क्या है यह प्रश्न मनस्त मनस्तम ब्यावर्त मन का जो मनस्त है संकल्प करने की शक्ति है परिणाम होने की शक्ति वो जब व्यावृत्ति हो जाती है मन में मनस तो नहीं रहेगा इस काल में तब प्रथम आत्मुभ होगा फिर आत्मा का ज्ञान कैसे होगा आत्मा का प्रकाश कैसे होगा आत्मा कैसे प्रकाशित होगा किस परिणाम किस प्रमाण से आत्मा प्रकाशित होगा मन से ही जानना था मन काम नहीं कर रहा है व्यंजका भाव क्यों व्यंजक नहीं रहा ना जैसे अधेरे में घटो तो उसका व्यंजक होता है प्रकाश प्रकाश जलाएंगे तो धन पैदा होगा इस पर ज्ञान रूपी प्रकाश से आएगा ज्ञान आकार वृत्ति कौन बना मन ने बनाना था मन मनस्त तो नहीं है मन में तो व्यंजक का अभाव होने से आत्मा का ज्ञान कैसे होगा साक्षात्कार कैसे होगा साधन नहीं है तो साध्य कैसे मिलेगा शंका है कहते हैं देखो आत्मा साक्षात्कार के लिए कोई मन की आवश्यकता नहीं है मन जो वृत्ति बनाता है ना वो तो अज्ञान निवृत्ति के लिए बनाता है आत्मा तो स्वतः प्राप्त वस्तु है उसको प्राप्ति के लिए कोई साधन ही नहीं है आत्मा की प्राप्ति होने में अप्राप्त वस्तु के लिए साधन की जरूरत अपेक्षा है आत्मा स्वतः प्राप्त वस्तु है उसके लिए साधन की अपेक्षा नहीं है साधन अन्य काम के लिए है अज्ञान निवृत्ति आदि में चर्चा होगा, रहा किंतु आत्मा प्राप्ति के लिए नहीं बादल से सूर्य ढका हुआ है तो उसके लिए प्रयत्न सूर्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न निष्फल होगा तो बादल हटाने के लिए कोई प्रयत्न करो अलग बात है सूर्य स्वता प्राप्त है पहले से प्राप्त है अप्राप्त नहीं है वैसे आत्मा प्राप्त स्वयं है जो तो आत्मा को ढूंढना चाह रहा है वो व्यक्ति स्वयं है वो जो आत्मा को ढूंढ रहा है वो स्वयं ढूंढने वाला ही आत्मा होता है स्वयं प्राप्त होता है अप्राप्त की भ्रांति हो रखी है ये सिद्धांत बोलते हैं आत्मा के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं है सूर्य को देखने के लिए टर्च आदि की आवश्यकता नहीं होगी सूर्यास्त प्रकाश है वैसे आपका स्वयं प्रकाश है माने स्वयं ज्ञान स्वरूप है उसको जानने के लिए ज्ञान आदि की मनोवृत्ति की आवश्यकता नहीं मनोवृत्ति काम करती है किसके लिए अज्ञान के निवृत्ति में काम है माने अनित्य साधन से नित्य वस्तु की उपलब्धि थोड़ी होती है अनित्य साधन से अनित्य को निवृत्ति किया जाता है नहीं अनित्य ध्रमता ऐसा आता है ना कठोपर अनित्य के द्वारा नित्य पदार्थ नहीं मिलता वो तो मिलेगा। अनित्य इज्ञाति के द्वारा नित्य कोई आत्मा मिलेगा अनित्य स्वर्ग मिलेगा जैसा साधन होगा वैसे कार्य होगा फल होगा ये सिद्धांत बोला जाता है पूर्वक्षी शंका है शंका को मन में ठीक से समझ कर रखना मनसचेद मनस्तम व्यावर्त मन का मनस्त व्यावृत्ति हो जाती है आत्मसत्य के अनुबोध के द्वारा ती तो, कथम आत्मा आ, कैसे आत्मा का ज्ञान होगा फिर क्यों व्यंजका व्यंजक नहीं रहा कहते हैं आत्मा सत्य तो ज्ञान हो गया है फिर मन की क्या आवश्यकता है ये सिद्धांत उत्तर देना चाहते हैं आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है उसके ज्ञान की जरूरत नहीं है व्यंजक की जरूरत नहीं ये कहना चाहते हैं कार्य का है अकल्पकम अजम ज्ञानम जे भिन्नम प्रचक्ष ब्रह्म गेयम अजमेना अकलकम प्रदक्ष अजमि अकं कलून्यम जो ज्ञान होगा ज्ञान का स्वरूप कल्पना शून्य है ये वृत्ति नहीं है वो कल्पना शून्य है वो आत्मज्ञान जिसको बोलते हैं कल्पना शून्य है स्वरूप ज्ञान वृत्ति ज्ञान नहीं स्वरूप ज्ञान की चर्चा है यहाँ अकल्पकम कल्पना शून्यम अजम ज्ञान अजन्मा ज्ञान है वृत्ति ज्ञान तो जन्म वाली है वृत्ति ज्ञान जो होता है इंद्रियों के माध्यम से प्रमाण के माध्यम से अंतकरण में वृत्ति बनती है कोई भी प्रमाण हो वो वृत्ति ज्ञान नहीं वो तो जन्म वाला अजन्मा है ज्ञान ब्रह्म नित्य है ज्ञान स्वरूप है वो भी ज्ञान नित्य है केवल ब्रह्म और ज्ञान दो शब्द बोला जाता है भेद नहीं है एक ही है सत्यम ज्ञानवन तम ब्रह्म विकार रहित ज्ञान है अकल्पक है परिणाम शून्य है ज्ञान अकल्पकम कल्पनाओं से रहित है अजन्मा है वो ज्ञान ज्ञाभिन्नम ज्ञ से अभिन्न है वो ज्ञान गया ज्ञ न अभिन्नम ज्ञाभिन्नम ज्ञ वस्तु क्या है ज्ञान का ब्रह्म उससे अभिन्न है ज्ञान ज्ञेय से भिन्न नहीं है जो लौकिक ज्ञान होता है ज्ञेय से भिन्न होता है घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान विषय बाहर होगा वृत्ति भीतर होगी वृत्ति को ज्ञान बोलते हैं लौकिक ज्ञान या वृत्ति ज्ञान नहीं स्वरूप ज्ञान को लेकर के उत्तर दे रहे हैं स्वयं स्वयं प्रकाश है उसके लिए प्रकाश करने के लिए अभिव्यंजन की आवश्यकता नहीं है अधेरे में घट हो तो उसको प्रकाश करने के लिए गठ जाति की आवश्यकता है किंतु तो अधेरे में दीपक जल रहा हो भीतर तो उसको प्रकाश करने के लिए टर्च की आवश्यकता नहीं होगी उसमें प्रकाश होगा ऐसा है वस्तु हमारा तो अकल्पकम अजम ज्ञानम जो ज्ञान कैसा है कल्पनाओं से शून्य है वृत्ति नहीं होगी अजन्मा है जो ज्ञान ज्ञे भिन्नम ज्ञ ना अभिन्नम ज्ञया भिन्न ज्ञाय से अभिन्न है वो ज्ञान जो ब्रह्म होगा उससे अभिन्न है प्रत्यक्ष ऐसा कहा जाता कहते हैं ब्रह्मगत्ता लोग उस ज्ञान को ऐसा मानते हैं वेदांति लोग उस ज्ञान को ऐसा मानते हैं अजन्मा है कल्पना शून्य है और ज्ञ से अभिन्न है ब्रह्म ज्ञम अजम ब्रह्म ज्ञम ब्रह्म ज्ञम यश्य ज्ञान से जिस ज्ञान का ज्ञा क्या विषय क्या होगा ब्रह्म होगा ब्रह्म होगा वो ज्ञान ज्ञ से अभिन्न है ब्रह्म ज्ञेम ज्ञानम ग्ञयाभिन्नम ब्रह्म ज्ञ में बहुबुरी कर देना और ज्ञाभिन्नम में करना तृतीय समाज करना ब्रह्म से जो अभिन्न ज्ञान है ब्रह्म ज्ञम है ज्ञे जिसका भौवरी समाज का जिस ज्ञान का विषय क्या बना हुआ ब्रह्म बना हुआ है, वो कैसा है वो ज्ञान ज्ञा अभिन्नम ज्ञ से अभिन्न है वो ज्ञान ऐसा अजम अजन्मा है नित्यम और नित्य है वो ज्ञान वृत्ति ज्ञान तो उत्पत्ति विनाशशाली है उत्पन्न होती रहती कष्ट होता रहता है ज्ञान ये नहीं तो नित्यम अजे न अज विभुध अजन्मा ज्ञान के द्वारा अजन्मा ब्रह्म जाना जाता है अजे न अजम ब्रह्म अजेना ज्ञान है न अजन्बुद्य उसके लिए कोई व्यंजक की जरूरत अभिव्यंजक की आवश्यकता नहीं है अजन्मा ज्ञान के द्वारा अजन्मा ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है जाना जाता है विबुते विशेषण बुद्धते विबुद्य कहा ऐसा ऐसी कार्य है अच्छा ठीक है अकल्प श्लोक व्यापृत्याम शंका श्लोक के द्वारा खंडनीय जो शंका होगी पूर्वादि की शंका उसको पहले रखते हैं भाष्य में यदि कहा यदि असन इदम द्वितम महाराज ये द्वैत सारे के सारे अद्वैत क्या असत हो ये द्वैत जागृतकालीन द्वैत को आप बार बार असत मिथ्या बोल रहे हैं यदि मिथ्या हो असत हो यदि असर इधम द्वितम द्वैत यदि असत हो तरी के नजम आत्मतत्व तो, तो मन भी द्वैत के अंतर्गत है द्वैद का अंतपाती हो गया मन भी तो द्वैत असत है तो असत से तो आत्म, आत्म ज्ञान होगा नहीं अभिव्यंजक बनेगा नहीं के ना तर ही सोम अजम आत्मतत्व होते वो ब्रह्म स्वरूप जो अजन्मा है आत्मतत्व तो है ब्रह्म से अभिन्न आत्मतत्व तो है उसको किस प्रमाण से जाना जाएगा प्रमाण जितने भी हो गए सब मिथ्या हो गए ब्रह्म भिन्न क्या है द्वैत है द्वैत है तो मिथ्या है वाचारोन स्मृति लगा दिया आपने के द्वारा दिखा दिया विवर्त है मिथ्या मिथ्या है सबके सब फिर किसके द्वारा प्रकाशित होगा ब्रह्मा उसके लिए प्रमाण क्या होगा आत्मा का प्रकाश करने वाला कौन उसको बताने वाला क्या प्रमाण मिलेगा मन भी तो द्वैत के अंतर्गत है ना मन भी विवर्त है आत्मा आत्मा जैसे घटब विवरता है वैसे मन भी विवर्ता है कोई साधन दिखता नहीं कोई प्रमाण दिखता नहीं यह पूर्वाजी की संकार यदि असद इदम द्वितम यदि द्वैत असत है यदि आप जैसे बोल रहे बारो आप तो सत सत बादी है अब असद बाजी हो यदि असत इधम द्वितम द्वैत यदि असत है जगत तभी के ना किस प्रमाण के द्वारा स्वम अजम आत्म तत्व बिवे फिर तो अपने से अभिन्न जो आत्म तत्व है अभिन्न आत्म तत्व है किस प्रमाण से जाना जाए? जाएगा यह शंका है सोम दो की टिप्पणी एक की टिप्पणी थी पहले कार एक एक की टिप्पणी पुनर्वचनम दो बार अजम शब्द है कािका में पूर्वार्ध में भी है उत्तरार्ध में भी है तो दो बार अजम शब्द ये क्या है पुनरुक्ति दोष की संभावना है आचार्य ने दो बार अजम अजम बोल दिया कारिका है ना अकल्पकम अजम ज्ञानम एक बार बोला ब्रह्म अजम नित्यम इत्यादि फिर अजम शब्द बोला पुनर्वचन तो दो बार अजशब्द आये दोबारा जो अजशब्द क्यों कहते हैं नित्यत्व तो साधना अनुवाद मात्रम ये अजन्मा ज्ञान को नित्यत्व साधन करने की सिद्धि के लिए नित्य है कहने के लिए केवल तो अनुवाद मात्र है पूर्व के जो आ... अजम था उसी का अनुवाद है नित्यत्व सिद्धि करने के लिए क्योंकि अजम नित्यम और नित्य के साथ अन्वय करने के लिए अजतवाद एक अजतवाद नित्यम नित्य अजन्मा होने से नित्य है एक आज जन्म नहीं होगा तो नित्य होगा इसके लिए है न्यर्थम यदि न्यर्थम दोबारा अजम शब्द व्यर्थ नहीं है दो नंबर के न करना किस कारण से जाना जाए सबके सब, सब कर्ण जितने द्वैत में आ गए द्वैत को असत्यवादी है आप द्वैत सत्य नहीं मानते हैं फिर किस उपकरण से उसका ज्ञान होगा आत्मा का अभिव्यंजन क्या बनेगा ये पूर्वादी की शंका है अच्छा उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं सिद्धांत बोलते हैं अकाल सर्वकल्पना वर्जितम कहा कोई कल्पना में कोई कोई आकृति वाला नहीं हो गया कल्पना वाला ज्ञान है वृत्ति ज्ञान आकृति वाला होता है घट गhat, घटाकार वृत्ति बनती है घट के आकार नहीं बना तो वृत्ति नहीं बनेगी घट हो तभी वृत्ति बनेगी घटाकार पट हो वो तो कल्पना में आधारित है ये वृत्ति ज्ञान जो होता है कल्पना में आधारित है यदि कल्प्य वस्तु होगा तो वृत्ति बनेगी यदि वस्तु नहीं होगा तो वृत्ति नहीं बनेगी किंतु ये ज्ञान कैसा स्वरूप ज्ञान है स्वरूप ज्ञान जो ब्रह्म से अभिन्न ज्ञान के द्वारा उस अजन्मा ब्रह्म को जाना जाता है जैसे सूर्य के द्वारा ही सूर्य प्रकाशित होता है बोला जाता है क्या बोला जाता है सूर्य को प्रकाश कौन करेगा सूर्य सूर्य के द्वारा ही सूर्य प्रकाश अन्य से प्रकाशित नहीं होता अन्य प्रकाशित नहीं होता कहने में तात्पर्य है मान उसके लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है सूर्य को प्रकाश करने के लिए स्वयं प्रकाश है उसी ये स्वयं ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान हो जाएगा ये कहना चाहते हैं। जो भी साधन है वो तो ज्ञान निवृत्ति के लिए साधन है ब्रह्म को जानने के लिए कोई साधन नहीं अनित्य के द्वारा नित्य मिलेगा ही नहीं समय हो गया है ओम भधु दे